दीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं प्रथम मंत्र के द्वारा पृष्ठ अर्थ का इत्यादि द्वितीय मंत्र मंत्र के के द्वारा द्वारा हो रहा है। इत्यादि कने पूछा है ब्रह्म का ब्रह्म का स्वरूप। स्वरूप बताया ब्रह्म ब्रह्म जिज्ञासु को आचार्य ने श्रोत्र से इत्यादि वाक्य से ब्रह्म का स्वरूप बताया श्रोत्र से इत्यादि में श्रोत्र मनस वाच इत्यादि पर से ग्राह्य जो करण कलाप है करण समूह है और उससे उपलक्षित पूरा कार्यक्रम संघा था वह अध्यस्त है और जिसमें अध्यस्त है उसे श्रोत्र मन वाक प्राण इत्यादि प्रथमांत पद से ग्रहण किया गया है उनके अधिष्ठान को तो स्रोत्रादि अध्यस्त भौतिक पदार्थों में अपने अधिष्ठान चेतन की सत, चेतन से सत्ता सत्तास्पूर्ति पाकर के ही स्वस्व व्यापार में प्रवृत्ति होती है तो जिस चेतन अधिष्ठान की सत्ता सत्तास्पूर्ति से ये स्रोत्रादि शब्दादि ग्रहणादि रूप व्यापार में प्रवृत्त होते हैं वह उनका अधिष्ठानभूत भूत ब्रह्म मैं हूं ऐसा अनुभव जिसे होता है उसकी मैं श्रोता हूँ मैं वक्ता हूँ मैं मनन करने वाला हूँ मैं निरुध्यासन करने वाला हूँ मैं देखने वाला हूँ इत्यादि जो भ्रांति है वह निवृत्त होती है ये भ्रांति मैं देखने वाला हूँ मैं सुनने वाला हूँ मैं बोलने वाला हूँ होती है अध्यस्थकरण कलाप में आविद्य को तादात में अध्यास करने से और साविद्यक में अध्यास की निवृत्ति अधिष्ठान ज्ञान से होती है जैसे अधिष्ठानभूत रस्सी के ज्ञान से सर्प निवृत्त होता है आरोपित सर्प ऐसे श्रोत्रादि के अधिष्ठानभूत निर्विकार चेतन के आत्मरूप से अनुभव का फल है श्रोत्रादि में आत्मभाव की निवृत्ति इसे ज्ञावा पद का अध्याय करके अतिमुच्चे शब्द के पहले बताया गया कि ज्ञात्वा स्रोत्रादो आत्मभाव परित्यज ऐसा और जो श्रोत्रादि में आत्मभावरूप अध्यास का परित्याग करता है, उन्हें ही कहा जाता है शास्त्र से प्राप्त धी यानी बुद्धिमान धीर कहा जाता है इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा यह स्रोत्रादो आत्म भाव परित्यजंती ते धीरा जो अनादि अविद्या से कल्पित अनात्मा श्रोत्रादि करण कलाप में आत्मभाव का परित्याग करते हैं वे धीर कहलाते हैं क्योंकि सहसा समस्त दुखों का हेतुभूत जो कार्यकरण संगात में आत्मभाव रूप अध्यास है इसकी निवृत्ति नहीं होती यह भ्रांति विशिष्ट बुद्धि के बिना निवृत्त होना संभव नहीं है विशिष्ट बुद्धि ही इस भ्रांति की निवर्तक बन पाती है ऐसा धीर पद का व्याख्यान करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि ये ही विशिष्ट विशिष्टि मत नहीं विशिष्ट अधीमत्व अंतरेण स्रोत्रादि आत्मभाव शक्य परित्यक्तुम ये वाक्य था ना धीर की व्याख्या करते हुए कि विशिष्ट बुद्धि के बिना संभव नहीं है स्रोत्रादि में आत्मभाव का परित्याग करना तो इस प्रकार धीर पद की व्याख्या हो गई बचा एक अंतिम अमांतर वाक्य प्रत्यस्मा लोकाद अमृता भवंती इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान कर रहे हैं तो प्रेत्य शब्द का अर्थ करते हैं व्यावृत्य प्रेत्य का अर्थ कर दिया व्यावृत्य प्रेत्य में क्या धातु है और, और वो कहां से आया उक्ता हाँ, हुआ उक्ता के स्थान पर लेप हुआ और त तो कहा से आया तुकागम होता है रस्व से पीति कृति तुक तो कित कृत प्रत्यय परे रहते तुकागम हुआ ई को वो ना इण गो धातु में इकार रस हुआ आद्यंतो टकितों से अंतिमावय हुआ इत बना और गुण हो गया प्रेत्य बना उसका अर्थ है व्यावृत्त्य व्यावृत्त्य में कौन है धातु वृतु वर्तन और वी और आंग उपसर्ग है वी आंग उपसर्ग पूर्वक मृतु धातु से अब तो प्रत्यय उसके स्थान पर पादेश। तो व्यावृत्त बन जाएगा और एक व्रीय आवरणीय धातु है उससे भी व्यावृत्त बन जाता है तो प्रत्यय तुकागम होकर के व्री में भी री रस्व है ना और ऋतु वर्तने से भी तो यहां पर दोनों धातु में से किसी भी धातु से आप कर लो तो अर्थ निकलेगा अलग होकर के हम्म वी आंग उपसर्ग है तो उपसर्ग के संसर्ग से धातु का अर्थ बदल जाता है उपसर्गे न धातुअर्थ बला अन्यत्रीय तो व्यावृत्त शब्द का अर्थ यानी प्रेत्य का पर्यावाचक बताया व्यावृत्त्य उसका अर्थ निकलेगा आ, एक प्रकार से प्रत्य अस्मात् किससे व्यावृत्त होना है अलग होना है तो लोकात् अस्मात् लोकात व्यावृत्य यह अर्थ निकलेगा इसमें लोक शब्द का क्या अर्थ निकलेगा तो लोक शब्द का अर्थ है संव्यवहार लोक शब्द का अर्थ कर रहे हैं संव्यवहार क्या संव्यवहार तो ये जो पुत्र मित्र अस्मात् लो, लो, अस्मात्मे लोकात शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि पुत्र मित्र कलत्र बंधुसु ममाहम भाव संव्यवहार लक्षणात् लोकात्पद का अर्थ हुआ जैसे प्रत्येक का अर्थ कर दिया व्यावृत्य ऐसे ये किया जा रहा है लोकात शब्द का अर्थ पुत्र मित्र बन, बंधु कलत्र बंधु सु मम अहम भाव संव्यवहार लक्षणात्म हैं हाँ। तो इनमें जो मम भाव याने मम अध्यास और अहम भाव यानी अहम अध्यास तो पुत्र मित्र कलत्र बंधु आदि में जो अहम मम अध्यास हैं ये अध्यास ही सम्यवहार अध्या, है अध्यास रूप जो संव्यवहार संव्यवहार कहते हैं प्रयोग को शब्द प्रयोग को तो इनमें अहंता ममता बोधक शब्दों का प्रयोग एक कब होगा जब ऐसा अंदर से निश्चय करेंगे इनके प्रति राग होगा और राग फिर अभिसंग का रूप धारण करेगा तो बहुत ज्यादा आसक्ति होती है तो दूसरे में भी मम भाव होता है अहम भाव होता है इसलिए कहा जाता है जिनके प्रति बहुत अधिक राग होता है जिसे अभिशंग कहते हैं तो उनके सुखी होने पर अपने को सुखी उनके दुखी होने पर अपने को भी दुखी मानता है पहले ब्रह्म सूत्र के अध्यात्म भाष्य भाषिक भगवान ने बताया ये हुआ प्रत्यक्ष से स्वभिन्नतया प्रसिद्ध जो है उनमें भी अभिसंग वशात अहम भाव अहम भाव पुत्र है मित्र हैं कलत्र हैं बंधु हैं स्वभिन्नतया है प्रत्यक्ष से प्रसिद्ध है लेकिन अभिसंग वसात यानी अत्यंत आसक्ति वशात उनके सकल होने पर या विकल होने पर अपने को सकल या विकल अनुभव करना ये उनमें अहम भाव है और ऐसा अंदर से निश्चय होगा तो फिर वैसा ही शब्द प्रयोग होगा स्वयं को बुखार नहीं है स्वयं उस शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ है लेकिन सामने वाला कोई अस्वस्थ हो गया जिनके प्रति अभिस्वंग है तो मान ले कि मैं ही बीमार हूँ अस्वस्थ हूँ दुखी हूँ तो ये मित्र पुत्र मित्र कलत्र बंधु आदि में अभिस्वंग माना जाता है अहम भाव माना जाता है और जिसका निश्चय है तो किसी से किसी को बताने के लिए वो समव्यवहार भी करेगा शब्द प्रयोग करेगा तो मैं इस समय बड़ा दुखी हूँ ऐसा ही करेगा ना और सामने वाले यदि सुखी है तो मैं बड़ा सुखी हूँ ऐसा शब्द प्रयोग ये लोक शब्द का है ये समव्यवहार ऐसा समझना और ऐसा समझ करके व्यवहार करना ये समझना है विपरीत समझना विपरीत समझ गलत गलत समझ और गलत समझ से फिर वैसा ही व्यवहार शब्द प्रयोग वैसा ही आचरण वर्तन ये माना जाता है लोक शब्द का अर्थ एक ये व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार भगवान तो अस्मात्नी पुत्र मित्र कलत्र बंधुषु मम अहम भाव संव्यवहार लक्षणात् अस्मात् अर्थ हुआ और अन्वय करना प्रेत्य के साथ इस, इस लोक से प्रेत्य यानी व्यावृत्य तो इस लोक से व्यावृत्त होने का अर्थ है मित्र आदि में जो इनसे व्यावृत्त होना इनसे व्यावृत्त होने का अर्थ है इनके प्रति जो मम भाव और अहम भाव है और तत्पूर्वक समव्यवहार हैं इस समव्यवहार से व्यावृत्त होना वो जैसे हैं ऐसे ही उनको स्वीकार करना वो आत्मभिन्न है उनको आत्म, उनमें अहम भाव न करना और वैसा व्यवहार भी न करना उनके सकल होने से अविकल होने से अपने को सकल विकल न समझना तो ये हो जाएगा पुत्र मित्र कलत्र बंधु सु मम अहम भाव समव्यवहार से व्यावर्तन अलग होना उनसे यानी जैसे हैं ऐसे ही समझना और परमार्थ दृष्टिया आत्मा असंग होने से उनके साथ मम भाव भी नहीं बनता का मतलब निर्मम और निर अहंकार निरअहकार निर अहंकार जो गीता में कहा जाता तो निर अहंकार को बताया गया यहां पर प्रत्यस्मात्त से एक प्रकार से तो प्रत्य अस्मात् अर्थ हो जाएगा निर्ममो भूत्वा निराहंकारो भूत्वा किसके प्रति तो पुत्र मित्र कलत्र बंधु के प्रति निर्मम निराहंकार होकर क्या संव्यवहार लक्षणात्वृत्य ऐसा अर्थ तूर्य के शासन में करना यह शब्दार्थ हुआ और भावार्थ बताया जा रहा है त्यक्त सर्वेशना भूत्वा इत्यर्थ प्रत्यस्मात् शब्दार्थ तो हुआ इनके प्रति मम भाव अहम भाव रूप समव्यवहार से व्यावृत हो के और भावार्थ निकला सर्वेशना के परित्याग से युक्त होकर क्या त्यक्त सर्वेषणा भूतवा तो समस्त एषणाओं से रहित तो हैने काम के प्रहान से युक्त जब ज्ञान होगा तो काम का प्रहण होगा ही कामना नहीं रहेगी तो प्रेत्यस्माद लोकात् अर्थ निकलेगा समस्त कामनाओं से रहित होकर रहते हैं जब तक प्रारब्ध है तब तक समस्त कामनाओं से रहित होकर के रहने का अर्थ आप होकर के रहना ऐसा संसार में कुछ प्राप्तव्य उनको शेष बचता ही नहीं है जिसकी उनके चित्त में कामना हो अधिष्ठान का मय के रूप में जब ज्ञान होगा तो वो अनुभव करेगा कि ये सारा संसार प्रकृति तथा प्राकृतिक जगत मेरे में ही अध्यस्त है इनका आत्मभूत अध्यस्त का आत्मा तो अधिष्ठान होता है ना, मैं आत्मा हूं इनका मदुरूपी ये सब कुछ है तो कभी स्वयं को स्वयं को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती आत्मविश्वी की इच्छा नहीं होती है ना तो मैं ही सब सबकी आत्मा हूं सारा जगत मेरे में कल्पित होने से तो सब मेरे में कल्पित होने से मही सबकी आत्मा हो गया इसलिए स्वयं विषय कामना नहीं बनेगी हा? हा? तो ये आप्त काम कहा जाता है कि सब कुछ आपते प्राप्त है काम शब्द का अर्थ है काम्यमान पदार्थ काम्यन्ती कामा और आप्ता कामा यम जैसे प्राप्त उदक ग्राम को कहा जाता है प्राप्तम प्राप्त हो गया है उदक जिस गांव को वो है प्राप्त उदक ऐसे प्राप्त है समस्त काम्यमान पदार्थ जिसको वो है प्राप्त काम आपकाम आपते इसलिए ब्रह्म ज्ञान का फल बताते समय तैतरीय उपनिषद में कहा गया है न सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म यो वेद निहितम गुहाम सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्म न तो सोष्णुते सर्वान कामान वह सभी काम्यमान पदार्थों को प्राप्त करता है सभी कामान पदार्थ को प्राप्त करता है का अर्थ है उसे समस्त काम्यमान पदार्थ विषय को कामना रहती नहीं है क्यों नहीं रहती इसलिए कि वह समस्त काम्यमान पदार्थ जो अज्ञानी के द्वारा काम्यमान पदार्थ है उनका अपने आप को अधिष्ठान समझता है ब्रह्मज्ञानी तो अपने आप को ब्रह्मरूप समझता है ना ब्रह्मवेद वेद ब्रह्म, ब्रह्म वि होती और ब्रह्म को कौन सा इस संसार में पदार्थ है जो अप्राप्त है सारे तो उसी में कल्पित है ना तो उसी में कल्पित होने से ब्रह्म को प्राप्त ही है सब कुछ ऐसे जगत का अधिष्ठान भूत ब्रह्म मैं हूं यह अनुभव हो रहा है जिसे उसे कुछ भी अप्राप्त नहीं है वो आपकाम है तो प्रेत लोकात अमृता भवंती से एक प्रकार से बताया गया कि वो आपकाम होता है। हाँ, एक ही है कामनाए पूर्ण हो गई जिसकी कामना पूर्ण कब मानी जाती है जब कामना का विषय प्राप्त हो जाए और काम कहा जाता है सभी काम्यमान पदार्थ उसे प्राप्त है एक ही अर्थ है तो प्रेत्यस्मात् अमृता भवंती इसमें लोकात का अर्थ निकला आप्त काम होकर यह कामता पूर्णता का द्योतक है और जो जीते जी पूर्ण हो गया है कोई कामना चित्त में नहीं रही तो इसी को माना जाता है जीवन मुक्ति की अवस्था ये जीवन मुक्तता कामना ही अपूर्णता है परिचिनता की देवतक है अपूर्णता की द्योतक है और कोई कामना नहीं रही कामना के मूलभूत अज्ञान सहित तो वह हो गई प्रजाति अथा कामना के अनुसार तो वह जीवन मुक्त है इसलिए प्रत्ययस्मात्त लोकातामृता भवंती इससे त्यक्त सर्वेक्षणा करके बताया का अर्थ है जीवन मुक्त जीवन मुक, मुक्तो भूतवा बंधन तो कामना ही है ना और कामना नहीं रही और प्रारब्ध विशेष है कामना कुछ नहीं है और प्रारब्ध है तो जो कामनावान है और जी रहा है ऐसा एक पुरुष और जिसको जीते जी ब्रह्म ज्ञान हुआ वो है वो भी जी रहा है प्रारब्ध होने से लेकिन उसके अंदर एक भी कामना नहीं है तो इन दोनों में बद्ध पुरुष माना जाता है कामना रूपी बंधन से बंधा हुआ अज्ञानी, जिसके अंदर को कामना है, बद्ध है संसारी है अपूर्ण है और जो जी रहा है लेकिन एक भी कामना उसके अंदर नहीं है मुक्त है कामना रूपी बंधन से तो ये जीवन मुक्ति बताई क्त सर्वेक्षणा भूतवा का अर्थ निकला जीवन मुक्तो भूतवा हाँ, तो वो इच्छा होती है उनको पंचदशी में दो प्रकार बताए हैं एक मात्र प्रारब्ध निमित तक जो इच्छा होती है उसे केवल इच्छा माना गया और काम कहते हैं कामना कहते हैं उसे जो अध्यास मूलक होती है अध्यास मूलक जो इच्छा वो कामना और प्रारब्ध मात्र निमित्तक जो इच्छा वो है इच्छा वो इच्छा रहती है वो प्रारब्ध के कारण होती है प्रारब्ध जब अपना फल भुगाना चाहता है उस समय जिन वस्तुओं के माध्यम से प्रार फल भुगाना है उन वस्तुओं की इच्छा उत्पन्न करता है और उस इच्छा से वो प्रवृत्त होता है और वो पदार्थ प्राप्त हुआ उससे सुख दुख जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आनी थी वो आई और उससे ज्ञान का फल है बुद्धि प्रभावित नहीं होगी और प्रारब्ध से चित्त में जो बाधित अनुवृत्ति से इच्छा हुई उससे प्रवृत्ति हुई उससे वो परिस्थिति उपस्थित हुई परिस्थिति ने इको उपस्थित कर दिया प्रारब्ध ने लेकिन उस परिस्थिति से सुखी होना या दुखी होना बुद्धि को प्रभावित होने होने देना या न होने देना ये अपने पुरुषार्थ के अधीन है और वो पुरुषार्थ पूरा इसका हो चुका है कृतकृत्य क्रित है तो बुद्धि तो इन परिस्थितियों से कभी भी प्रभावित न होने वाले असंग ब्रह्म में स्थित होने से वो बुद्धि इन परिस्थितियों से प्रारब्ध के द्वारा इच्छा उत्पन्न करके उपस्थित की गई परिस्थिति से बुद्धि प्रभावित नहीं होगी ये इच्छा में और कामना में अंतर है और जो अध्यास मूलक होता है कामना और तनमूलक प्रवृत्ति होती है और प्राप्ति होती है किसी पदार्थ के अनुकूल प्रतिकूल पदार्थ की तो उससे बुद्धि प्रभावित होगी बुद्धि यदि प्रभावित हो रही है आई हुई परिस्थिति से तो समझना भी कामनाएं विद्यमान है वो प्रारब्ध मात्र निमित्त की इच्छा नहीं मानी जाएगी और नहीं होती है प्रभावित तो वो प्रारब्ध भोग रहा है वो परिस्थितियां आ रही है जा रही हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही है ये हो जाता तो लोकात् का अर्थ निकला त्यक्त सर्वेषण त्यक्त सर्वेक्षण का अर्थ निकला जीवनमुक्तो भुत्वा यह अर्थ निकलेगा तो सारी ऐष्णाओं से रहित हुआ तो अमृता भवंती लोकात् अमृता भवंती तो जीवित अवस्था में ही जन्म मरण के हेतु हेतुभूत अविद्या काम और कर्म को समाप्त कर दिया है स्रोत्रादि का अधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ यह ज्ञान कामनाओं को समाप्त करेगा अविद्या को समाप्त करेगा अध्यास हृदय ग्रंथि शब्दित और क्षिये चाष्य कर्माणी के अनुसार कर्म को भी समाप्त कर देगा और प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्त होकर के रहेंगे और जब प्रारब्ध का भोग करके क्षय होगा उस समय फिर क्या होगा कि अमरण धर्मानुभवंती तो जन्म मरण धर्म किसका है दि का और उन स्रोत्रादियों में आत्मभाव का व्यावर्तन हुआ स्रोत्रादि के अधिष्ठान का मय के रूप से अनुभव करने से इसलिए बाद में फिर प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने पर भविष्य में कोई भी उन्हें कार्यक्रम संघात प्राप्त होना नहीं है उनके जो प्रारब्ध के कारण जीवन मुक्ति अवस्था में इंद्रियों की सत्ता शेष थी वह अविद्यालय से थी वह विद्यालय समाप्त हो गया भोग प्रारब्ध का होते ही तो इंद्रियों का तो उसके लय होगा अज्ञानी के दृष्टि में उनके अपने अपने उपादान कारण में न तस्य तकते हैं ना तो प्राण शब्द से पूरा सूक्ष्म शरीर लेना है कर्ण कलाप लेना है खाली पंच प्राण मात्र नहीं तो जो इंद्रिय जिन जिन भूतों के जिन जिन गुणों से उत्पन्न हुए थे उन उन गुणों में विलीन हो जाता है और जब सूक्ष्म शरीर ही नहीं रहा कारण शरीर तो पहले ही बाधित हुआ और स्थूल शरीर तो यहीं पर पंच तस, स्थूल भूतों का उपादान कारण कार्य होने के कारण वो स्थूल भूतों में चला जाएगा जला देंगे तो भस्म बन जाएगा पंच तत्वों में विलीन होगा ना और सूक्ष्म शरीर अपने मूल कारणों में चले गए सतरह तत्व सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर के अज्ञान पहले निवृत्त हुआ तो बचा क्या है अब कुछ नहीं बचा तो वो विधेयमुक्त हो जाता है फिर ये विधेयमुक्त होना ही एक प्रकार से अमृता भवंती मरण धर्म से रहित हो जाता है ये कहा अब ये हाँ विधेयुक्ति ये अमृता भवंती से बताया जा रहा हा तो मृत्यु का मरने का अर्थ है दोबारा मृत्यु ना होना और मृत्यु शब्द का अर्थ होता है कई का अर्थ होता है तो जब मृत्यु शब्द में कर्तार्थ में प्रत्यय मान करके मृत्यु शब्द की व्युत्पत्ति करते यमराज जी को भी मृत्यु कहा जाता है न तो वो मारक है मृत्यु का अर्थ है मारक काल तो मारने वाला जो निमित्त है मारने वाला निमित्त तो कौन है अविद्या काम कर्म उनको भी मृत्यु कहा जाता है और वो जो मारने वाला है उसकी निवृत्ति हो गई मृत्यु हुई कार्य जन्म मरण के निमित्त समाप्त हो गए ये मेरा मृत्यु मर गया का जिसके कारण जन्म मरण इस संसार में हो रहा था वह जन्म मरण का कारण समाप्त हो गया मृत्यु समाप्त हुई कार्त अर्थ निकली अब ये जो प्रत्यस्मात लोकात अमृता का अर्थ एक कर दिया कि सर्वेषणा भूतवा मरण धर्म अमरण धर्मान भवंती मरण धर्म से रहित हो जाते हैं इसे प्रमाणित किया जा रहा है श्रुतियों से यानी प्रत्यस्मात्त अमृता भवंती का ये अर्थ है इसकी संवादक और श्रुतियां बताई जा रही है न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे न के अमृतत्व तो कहते हैं कि कर्मणा न अमृतत्व आनसु असु व्याप्त धातु से बना है आनसु का अर्थ है कर्म से किसी को अमृतत्व की यानि मरण धर्म राहित्य की प्राप्ति नहीं हुई अमृतत्व है मोक्ष वो कर्म से नहीं प्राप्त होता किसी कर्म से तो कर्मणा अयन लो, पितृलोक के अनुसार पितृलोक यानी स्वर्ग की प्राप्ति होती है दक्षिणायन मार्ग से तो कहा कर्म से नहीं तो प्रजा से तो कहते हैं न प्रजया अमृतत्व आनसु तो प्रजया अयम लोको जय युति कहती हैं प्रजा यानी पुत्र पुत्र से तो ये पृथ्वी लोक प्राप्त किया जाता है जो आत्मलोक है अमृतत्व उसकी प्राप्ति नहीं होती तो कहा फिर विद्या से यानी देववित्त जिसको कहा जाता है उपासना को उससे अमृतत्व की प्राप्ति होगी तो कहते न धने न का अन्वय धन के साथ भी करना न धने न अमृतत्व आनासु तो धन शब्द का यहाँ अर्थ है दैव वित्त दैव वित्त है उपासना और उपासना से अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हुई किसी को क्योंकि श्रुति कहती है विद्या देवलोक तो ये जो तीन साधन है प्रजा कर्म और दैव उपासना ये तो संसार अंत जो लोकत्रय हैं उनके प्रापक हैं पृथ्वीलोक स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक के तो ये जिस फल के प्रापक है वही फल दे सकते हैं ये आत्मलोक रूपी जो अमृतत्व हैं इसके प्रापक इस इसके प्राप्ति का सामर्थ्य ही उनमें नहीं है इसलिए इनसे किसी को अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हुई क्या मतलब मात्र कर्म से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती हाँ अमृतत्व की प्राप्ति का साधन जो आ, अध्यास परित्याग पूर्व द्वारा ज्ञान है उस ज्ञान की योग्यता आ जाती है किस में कर्म से उपासना से ये आ जाती है ये कर्म उपासना प्रजा ये एक प्रकार से ऋण त्रय अपाकरण के साधन है और मनुजी ने कहा कि तीन ऋणों का अपाकरण करके फिर मनुष्य को अपने मन को मोक्ष मार्ग में लगाना चाहिए उसकी मोक्ष की साधना सफल होती है जो ऋण से मुक्त है उसकी तो ये कर्म से प्रजा से या देववित्त से नहीं प्राप्त होता अमृत अमृतत्व तो किससे प्राप्त होता है फिर तो कहा त्यागे नहीं के अमृत मानस हो त्याग से अमृत अमृतत्व की प्राप्ति होती है ये त्याग है सर्वेष्णा परित्याग जो प्रेत्यास्मात्त शब्द से बताया जा रहा है, त्यक्त सर्वेष्णा भूतवाल अमृत प्रेत्यास्मत लोकात् अर्थ कर दिया ना, तो ये श्रुति भी त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसू यह सर्वेष्णा परित्याग से अमृतत्व की प्राप्ति बता रही है अमरण धर्म की प्राप्ति बता रही है इसलिए यहां पर प्रत्यस्मात लोकात् अर्थ है त्यक्त सर्वेषणा भूतवा भाष्कर भगवान ने कहा इसी अर्थ की संवादक यानी इस प्रत्येत लोकात् अर्थ त्यक्त सर्वेषणा भूतवा होगा इस अर्थ की संवादक ये श्रुति हुई ना त्याग नहीं के अमृतत्व मानसू प्रत्यस्मात् से बताया जा रहा है अमृतत्व प्राप्ति का साधन तो अमृतत्व तो प्राप्ति का साधन तो श्रुति ने बताया त्याग को दूसरे श्रुति ने अरे ये श्रुति अमृतत्व तो प्राप्ति का साधन इस लोक से व्यावर्तन बता रही है इस लोक से व्यावर्तन का अर्थ क्या निकलेगा इस लोक से व्यावर्तन का अर्थ है लोक शब्द से लेना संसार अंत जो साध्य साधन हैं उनको लोक शब्द से लीजिए और तद विषयक एषणा का त्याग साध्य साधन एष्णा का त्याग ये हो जाएगा आपका प्रेत्य शब्द का अर्थ लोक शब्द का अर्थ है साध्य साधन तो साध्य साधन विषयक येषणाओं का त्याग करके अमृतत्व को प्राप्त हुआ जा सके तो त्यागे नहीं के अमृतत्व तो मानुस हो ऐसे परांचिखानी व्यतनीत स्वयंभू यह श्रुति भी ये बताती है यह ज्ञान से ही हो पाता है त्यक्त सर्वैष्णत्व ज्ञान के पहले तक कोई न कोई कामना रहती है नहीं रहेगी संसार की तो वो मोक्ष की कामना रहेगी वो भी कामना मिट जाती है ज्ञान होने पर अध्यास ही चला गया न कामना का मूल तो अध्यास ना हो तो फिर कामना कहाँ रहेगी उस ज्ञान का फलभूत सन्यास है कामना का परित्याग उससे अमृत अमृतत्व की प्राप्ति होती है विद्वत सन्यास, ज्ञान का फलभूत सन्यास है उसे यहां पर अमृतत्व प्राप्ति का साधन बता रहे हैं तो परांचिखानी चीखानी इससे बताया जा रहा है कि इंद्रिया बहिर्मुख है इसलिए बाह्य विषय की ही कामनाएं होती हैं उनमें रागद्व इंद्रिय से इंद्रियार्थी रागद्वेश और ऐसा होने से बाहरी पदार्थों को तस्मात्ंग पश्यति न अंतरात्मन इसलिए बाह्य पदार्थों को ही देखता है अंतरात्मा जो स्रोत्रादि का अधिष्ठान है उसे नहीं जानता लेकिन कश्चित धीर प्रत्येक आत्मनमश आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन तो बाह्य पदार्थों का बाह्य पदार्थों से अपने इंद्रियों का व्यावर्तन कर दिया राग द्वेश पर विजय पाकर के बाह्य पदार्थ विषयक और अमृत अमृतत्व की इच्छा करता हुआ अमृत अमृतत्व की प्राप्ति का साधन जो आत्मदर्शन है समस्त कामनाओं के तो हेतुभूत अध्यास निवृत्ति द्वारा अमृत अमृतत्व की प्राप्ति का साधन आत्मदर्शन प्राप्त कर लिया धीर पुरुषों ने चक्षु अमृतत्व इच्छन और यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अश हृदिश्रिता यह श्रुति भी बता रही हैं कि समस्त कामनाओं का परित्याग ब्रह्मज्ञान से होता है और समस्त कामनाओं का परित्याग होने पर अमृतत्व की प्राप्ति को ब्रह्म भाव की प्राप्ति को हो, हो जाती है और ब्रह्म ज्ञान के लिए भी कामनाएं छोड़नी पड़ती है वो स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर कामनाएं उनकी निवृत्ति होती है निष्काम कर्म निष्काम उपासना और श्रवण से ये स्थूल कामना रूप जो दोष है चित्त के वो चले जाते हैं और सूक्ष्मतम जो वासनाएं हैं वो तो रसोपेश परम दृष्टवा निवर्तते के अनुसार रस शब्दित सूक्ष्मतम कामनाएं जिन्हें वासना कहा जाता है उसका क्षय होता है ब्रह्मज्ञान ज्ञान से रो वासना क्षय होने पर ब्रह्म भाव पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होता है वो आप काम हो जाता है ये कहा जा रहा रो आप कामता जिसके अंदर आई वह मरण धर्मा से रहित है मरण धर्म नहीं है उसमें अत्र ब्रह्म सम्णुते इत्यादि श्रुति भे सब श्रुतियां यही बता रही है प्रेत्यस्मात्त अमृता भवंती इसका एक अर्थ ये हुआ अथवा इत्यादि से ये बताया जा रहा है यानी एक प्रकार से प्रत्यस्मात्त लोकात अमृता भवंती में जीवन मुक्ति का वर्णन हुआ है प्रेत्य अस्त लोकात् अर्थ कर दिया त्यक्त तो सर्वेक्षण कहते हैं ये तो एक प्रकार से अतिमुच्चे शब्द का ही अर्थ निकल सकता है जब अध्यास निवृत्त तो हुआ स्रोत्रादि में आत्मभाव निवृत्त तो हुआ तो बिना अध्यास के कहीं इच्छा रहेगी क्या तो अध्यास की निवृत्ति अतिमुच्चे शब्द का अर्थ कर दिया तो फिर कारण निवृत्ति से कार्य की निवृत्ति वही अतिमुच्चे शब्द से ही हो जाएगी अध्यास मूलक इच्छाएं होती है ना कामनाएं होती है ना अध्यास अध्यासी नहीं रहा तो फिर कामना कहाँ से होगी इसलिए त्यक्त सर्वेशना भूतवा ये जो अर्थ हैं ये तो अतिमुच्च शब्द का ही अर्थ निकलेगा अतिमुच्च का अर्थ अध्यास की निवृत्ति है तो फिर वो कामनाएं भी एष्टाएँ भी निवृत्त ही मानी जाएगी उसी से त्यक्त सर्व एष्णात्ष्णात्व ये सिद्ध हो जाएगा अतिमुच्च शब्द से ही तो अलग से यहाँ पर प्रेत्य शब्द का प्रेत्यस्मात् वो अर्थ करेंगे तो पुनरुक्ति होगी इसलिए कहते हैं यहाँ अथवा इत्यादि से अर्थांतर कर रहा है कि अथवा अतिमुच्ची अनेष्णा त्याग से सिद्धत्वात एष्णा का कारणभूत अध्यास अतिमुच्च शब्द से निवृत्त हुआ करके बताया गया तो उसी से एष्णा त्याग भी सिद्ध हो जाएगा कारण ही नहीं, नहीं रहा तो ये शना, ये शना कहां से रहेगी तो अस्मात् शब्द का अर्थ निकलेगा मृत्वा। प्रेत्य मृतवास्मत लोकात का अर्थ है अस्मात् अर्थ है वर्तमान शरीर ज्ञानी का जिस शरीर से अहम ब्रह्मास्म ऐसा बोध हुआ वह शरीर जब तक प्रारब्ध था तब तक प्रारब्ध जीवित रहा और बाद में यह शरीर छूट गया तो प्रेत्य का अर्थ हो जाएगा मृतवा अस्मात शरीरात मृतवा तो जब प्रारब्ध का क्षय हुआ तो इस शरीर से मृत्यु हो जाएगी तो इस शरीर की मृत्यु होगी का अर्थ है बाद में फिर दूसरा शरीर होगा कि नहीं होगा तो बाद में फिर दूसरे शरीर ग्रहण का कोई निमित्त न होने से वो अमृता भवंती वह मृत्यु रहित होते हैं जन्म मरण रहित हो जाता है उनका जन्म नहीं होता अमृता भवंती का अर्थ निकलेगा तो अस्मा प्रीत अस्मात् अर्थ निकलेगा अस्मात्रात मृत्वा अमृता भवंती का मतलब जन्मांतरम नवती तेजा जन्मांतर का निमित्त विद्यमान न होने से यही टीका में एक वाक्य है उससे टीका कर बता रहे हैं कि विध्य मुक्तिर विवक्षिता ये त्याग जो जीवन मुक्ति कहलाती है वो तो अतिमुच्चे से ही बताई गई इसलिए यहां पर प्रत्येक लोकात अमृता भवंती वाक्य का अर्थ निकलेगा विध्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं भावी जन्म का निमित्त कोई न होने से उनका भावी जन्म नहीं होता तो विवक्षिता प्रारब्ध भोग क्षय शरीरांतर उत्पादे कारणा भावात् अवश्यम भाविनी विदुसो मुक्ति इत्यर्था। इत्यस्मात्त अमृता भवंती का यह निकलेगा प्रारब्ध का भोग करके क्षय हो जाने पर जन्मांतर का कोई निमित्त उस व्यक्ति के पास न होने से उनका जन्मांतर नहीं होगा शरीरांतर की उत्पत्ति नहीं होगी कोई कारण न होने से तो वो उनकी विधेय मुक्ति अवश्य है वो ब्रह्म रूप से ही अवस्थित होंगे इस प्रकार ये द्वितीय मंत्र का विचार भाष्य में पूरा हो जाता है। तृतीय मंत्र का विचार हम लोग कल करेंगे